प्रच्चिदानंदय विश्वत्पत्तियादी हेतव शापत्नाशा श्रीकृष्णा वह नुमा प्रतस्मणीय सुखदेवजी महाराज के दिव्य मूर्ति स्वरूप आदरणीय स्वामी राजेश्वरानंदी सरस्वती एवं समस्त परीक्षित स्वरूप द्वय संस्थाएं संगीत कला मंदिर ट्रस्ट और संगीत कला मंदिर द्वारा आयोजित भक्तिभावनापूर्ण रह शैली के विशिष्ट प्रवचन का स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी द्वारा इस सत्र के प्रवचनों का आज की कथा के पश्चात विश्राम हो रहा है परंपरा परम्परानुसार विश्राम के दिवस आदरणीय स्वामी जी के प्रति श्रद्धा निवेदित करना एवं आप सभी भक्तों के प्रति आभार ज्ञापन करना हमारा कर्तव्य है आदरणीय राजेश्वरानंद जी के बारे में हम ज़्यादा न कहकर इतना जरूर कहेंगे कि हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमें आप जैसे वक्ता मिले आप अपनी सुललित वाणी द्वारा और कर्णप्रिय संगीत द्वारा कथा को अत्यंत ही रोचक और सारगर्भित बना देते हैं और अपनी विलक्षण शैली द्वारा श्रोताओं के हृदय में आपने अपना घर बना लिया है भागवत का हमारे भक्ति साहित्य में बड़ा ही उदात्त स्थान है हमारी तो मान्यता है कि श्रीमद्भागवत का श्रवण जीवन को सफल एवं पावन बनाता है श्रीमद भागवत हमारे लिए महापुराण ही नहीं एक महान विग्रह है हमारा वैदिक एवं पौराणिक साहित्य बड़ा ही समृद्ध और विशाल है इस ओर जनसाधारण के रुझान से विश्व का सम्यक मंगल हो सकता है और संसार में सुख एवं शांति व्याप्त हो सकती है पुराण हमारे यहाँ अष्टादश हैं लेकिन श्रीमद्भागवत का महत्व अत्यंत ही विशिष्ट है व्यास भगवान ने 18 पुराणों की रचना की अष्टादश पुराणेशु लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें आत्मसंतोष नहीं हुआ और उन्होंने भागवत की रचना की तभी उन्हें आत्मसंतोष हुआ हमारे आदरणीय स्वामी श्री राजेश्वरंद जी ने भागवत के दशम स्कंध से उद्धित श्री कृष्ण लीला की व्याख्या की हम इससे बहुत उपकृत हुए अंतरात्मा अंतरात्मा में भाव उठता है कि ईश्वर आपको स्वस्थ एवं प्रसन्न रखे और आप इसी प्रकार चारों ओर भ्रमण कर जन जन का कल्याण करते रहें आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने यहाँ पधारकर कर हमारे इस भक्ति ज्ञान यज्ञ में शरीक होकर इसे सफल बनाया अब आदरणीय स्वामी जी से निवेदन है पंचदिवसीय अनुष्ठान का उपसंग्रह प्रारंभ करें धन्यवाद जय श्री कृष्ण इससे पूर्व की आदरणीय वक्ता प्रवचन प्रारंभ करें कुछ सूचनाएं हैं हमें यह सूचना देने में अतीव हर्ष है और आप सब भी हर्षित होंगे कि आदरणीय स्वामी जी ने हमारा सानुरोध स्वीकार कर अगले वर्ष सन 2008 में 2008 में दिनांक 23 अप्रैल से 27 अप्रैल 23 अप्रैल से 27 अप्रैल तक पुनः पंचदिवसीय प्रवचन हेतु उपधारने की अपनी कृपा स्वीकृति प्रदान की है स्वामी जी के प्रवचनों की ऑडियो सीरीज की भी व्यवस्था हमेशा की तरह है जो बाहर स्टॉल में प्राप्त हैं इस व्यवस्था का लाभ आप उठा सकते हैं परंपरा परम्परानुसार प्रवचन के विश्राम के पश्चात जो श्रद्धालु श्रोता श्रद्धेय स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहें मेरी बाईं ओर से पंक्तिबद्ध होकर आवे एवं आशीर्वाद व प्रसाद ग्रहण कर मेरी दाहिनी ओर से प्रस्थान करें जूते अथवा चप्पल खोलने की आवश्यकता नहीं चढ़ापे के लिए पेटी पेटिकाएँ स्थान स्थान पर रखी हैं श्रद्धालु भक्त स्वेच्छानुसार उसमें चढ़ापा डाल सकते हैं चढ़ापा स्वामी जी द्वारा जनहित कार्यों में लगाया जाएगा एक और सूचना है ब्रह्मलीन स्वामी चिन्मयानंद जी के कृपा पात्र शिष्य स्वामी तेजोमयानंद जी द्वारा प्रवचन आगामी दिमा दिनांक चार दिसंबर से 10 दिसंबर 4 दिसंबर से 10 दि, दिसंबर तक कला मंदिर में आयोजित हैं सायकालीन प्रवचन गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग पर हिंदी में तथा प्रातःकालीन प्रवचन पंचदशी अध्याय 10 पर अंग्रेजी में होंगे आप सबों का उसमें हार्दिक स्वागत है पुनः धन्यवाद और जय श्री कृष्ण भक्त चिन्मकर भक्तजनमानस निवासचंद्रा सच्चिदानंदय ताप विनाशा श्रीकृष्णा वह नुम हेम सदाभवीदोह तीर्थस्पदम शिव विरंच नृत्य प्रणतपाल भ्रर्थ्य प्रणतपालिपोत वंदे महापुरषते चरणांद प्रवेश ममवाच मेमा प्रसुक्ता जीवयतरा स्वधाम अन्स्तचरण श्रवण्वगा भगवतेभ्यं मिसरी सो मिशरी कहे कहे छीर सो चीर छोटो सो सुत नंद को हरे हमारी पीर सीस मुकुट शीस मुकुटकटिक्छनी करमुरी उर्मान यही वानिक मोमन बसो सदा विहार मेरी भब बाधारो राधा नागरी तन की झी पर शाम हरित दुति हो राी राधे को दास जनम जनम मोही दीजियों श्री वृंदव वन बिहारी लाल की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय गुरुदेव भगवान की जय जय जय श्री सीता राम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव भगवत् चरण कमला अनुरागी बंधु श्रद्धामयी माता श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध की पावन कथा गंगा की सरस धारा का हम लोग रसास्वादन लाभ प्राप्त कर रहे हैं श्री राधा रानी भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं भक्ति रूपा हैं उनके अनुग्रह से ही यह कार्य श्री कृष्ण कथा के गायन और श्रवण के रूप में हम लोगों को सुलभ हो रहा है राधे रानी कृपा करें तो सब जग शाम मई है जाए श्रीधाम वृंदावन में एक भक्त कह रहे थे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम तो दूसरे ने कहा कि राधे क्यों कहते हो केवल श्याम कहो राधे श्याम क्यों कहते हो केवल श्याम कहो तो उस रसिक ने कहा कि जाने दो राधे ना होती तो आधे श्याम रह जाते हैं राधे से ही श्याम की पूर्णता है भक्ति के कारण ही भगवान की पूर्णता है वैसे तो श्री राधे रानी की कृपा का स्मरण करते हुए बंदों राधा पद कमल अमल सकल सुख धाम जिनके परसन हित रहित लाला इित नित श्याम तो प्रेम से नाम संकीर्तन करें राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे गोविंद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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे राधे राधे श्री राधे राधे राधे श्याम मिला दे राधे राधे राधे राधे रा भानु दुलारी राधे राधे राधे रा श्री राधे राधे राधे र्ति कुमारी राधे राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद बिन, गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे अहो भाग्यमो भाग्यम नंदोपवव्रजौकसा इन मित्र पर पूर्ण ब्रह्म सनातन भाग्यम हो भाग्यम अहोभाग्यम कार कहते अहो भाग्यम अहो भाग्यम धन्य है ये ब्रजभूमि धन्य है इसका भाग्य नंद गोप व्रजौ कसाम मैया यशोदा नंद बाबा गोपी ग्वाल अरे ब्रज के सब कण कण धन्य हैं क्यों यन मित्रम परमानंदम जिनके मित्र परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण पूर्णम ब्रह्म सनातनम जो सनातन शाश्वत पूर्ण परब्रह्म ब्रह्म हैं वे जिनके मित्र हैं ऐसे वृंदावन का भाग्य धन्य है धन्य है धन्य है, धन्य है। वे ब्रजवासी धन्य हैं धन्य धन्य ब्रिज सखीरी धन्य धन्य ब्रज सखीरी क्रीड़ा करत जा कृष्ण क नैया लीला लीला लीला लीला करत कृष्ण कन्हैया धन्य धन्य ब्रज धन्य, धन्य है यह ब्रज गांव धन्य वे गौ धन्य वे गोपी धन्य धन्य सब ठाव यह वृंदावन है और इसलिए सब वृंदावन में जन्म लेना चाहते हैं देवता भी यही याचना करते हैं कि हमें वृंदावन में गुलम लस लताओ सु नाम यहाँ की लता बना दो पुष्प बना दो धूल का कण बना दो पर वृंदावन में हम भी रह जाएं यहाँ भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला हो रही है और भगवान की अनेक ललित लीलाओं का वर्णन श्रीमद्भागवत में है पर यहाँ एक दो लीलाओं का उल्लेख संक्षेप रूप से करते हुए हम लोग आगे बढ़ें भगवान गौचारण के लिए नित्य जाते हैं एक दिन की बात एक वत्स बछड़ा भगवान श्री कृष्ण की गौचारण लीला में बछड़े का रूप धारण करके आ गया और वह सोच रहा था कि श्री कृष्ण नहीं पहचान पाएंगे श्री कृष्ण ने अपने बलदाऊ भैया को संकेत किया कन्हैया बोले दाऊ भैया ये तो बड़ा सुंदर बछड़ा है अपने ये गाँवों के बछड़ों के बीच में नव, नया बछड़ा बड़ा अच्छा है बहुत बढ़िया है अब वो बछड़ा नहीं था वह राक्षस था जो असुर था पर बछड़े के रूप में आया और तब भगवान श्री कृष्ण ने बात करते करते पीछे से उसकी पूंछ और उसके पाँव पकड़ के घुमाना शुरू किया और घुमा के जो नीचे गिराया नीचे गिरते ही ऊपर गया अब इस कहानी का रहस्य क्या है रहस्य यह है कि देखो यह जो वत्स है बछड़ा है वृषभ है यह धर्म का रूप है वृषभ धर्म का रूप है श्रीमद् भागवत के में यह कथा है ही अब यह जो असुर आया बछड़े का ही रूप बनाकर आया इसका अर्थ है, है। वह है, ग्वाल बाल तो धोखा खा गए भक्त तो धोखा खा ही जाते हैं जब जब धर्म अधर्म का रूप धारण करके आता है लेकिन वह भगवान को धोखा नहीं दे सकता देखो अधर्म जब धर्म के रूप में आए तो समझ लो पाखंड है वह है नहीं वैसा जैसा बनकर आया जैसा वो दिखता वो तो भीड़ में सम्मिलित हो गया ताकि उसे भी लोग बछड़ा समझें। भगवान ने पहचान लिया और उसके पांव पकड़ के घुमाकर नीचे गिराया इसका अर्थ यह है कि भगवान की जहां लीला हो रही है वहां पाखंड की गुजर बसर नहीं होती पाखंड को मिटना ही पड़ता है भगवान की लीला में कोई पाखंड नहीं भगवान की लीला में बछड़े तो रहेंगे तो रहेंगी पर कोई अधर्म की प्रवृत्ति वाला धर्म का आवरण ओढ़कर आवे तो वह नहीं रह सकता वह तो मिटेगा ही तो ये वत्सासुर का जो ये वध है इसको ऐसे ही समझना चाहिए कि यह पाखंड का विरोध है क्योंकि तो वृंदावन में भगवान की भक्ति लीला है प्रेम लीला है और प्रेम जहाँ है वहाँ पाखंड नहीं चलता पाखंड माने कुछ हैं कुछ दिखाएं। है। अक्सर प्रेम के नाम पर भी लोग ऐसे ही दिखाते हैं जिससे प्रेम करते हैं उससे कहता हैं रे रे रे रे आप तो हमें प्राणों से ज़्यादा प्रिय हो इससे कम तो कोई प्रेमी बोलते ही नहीं सीधे प्राण से ही शुरू करता है प्राणों से ज़्यादा प्रिय हो प्राणों से ज़्यादा प्रिय हो और एक से ही नहीं कहते हैं दूसरा मिलेगा उससे भी वही बोलते हैं अरे आप तो हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो दिन में पांच सात आदमी मिलेंगे तो उनसे भी कहेगा प्राणों से अधिक प्रिय। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि प्राण ये सुनकर नाराज नहीं होते नहीं तो प्राण कहेंगे हमसे ज्यादा प्रिय मिल गए तो इन्हीं को रखो अब हम जा रहे हैं तब तो कोई नहीं कहेगा लेकिन जानते हैं कि प्राण कहने से नहीं जाएंगे प्राण बुरा भी नहीं मानेंगे इसलिए कहते हैं तो यह प्रेम नहीं पाखंड है और यह पाखंड प्रेम में नहीं चलता अच्छा प्रेमी बोलता कहाँ है प्रेमी मुखर नहीं होता प्रेम प्रेमी की बानी नहीं आंखों का पानी बोलता है बानी नहीं आंखों का पानी बोलता है और यह पाखंड कर रहा था तो इसलिए भगवान ने इसको मिटा दिया इसका अर्थ है जहाँ श्री कृष्ण होंगे वहाँ धर्म नहीं परम धर्म है जहाँ परम धर्म है वहाँ धर्म के नाम पर पाखंड नहीं चल सकता अच्छा अब एक दूसरी घटना देखो ऐसे बढ़िया ढंग से श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि ये बदसासुर के रूप में पाखंड मिटा और उसके बाद बगुला का रूप धारण करके एक असुर आ गया उसको बोलते हैं बकासुर बकासुर एक पांव से खड़ा बड़ा सफेद बिल्कुल पवित्र दिखाई दे रहा है ऊपर से नीचे तक सफेद ही सफेद है एक पांव से खड़ा ऐसे लगता है जैसे कोई बड़ा तपस्वी तपस्या में रत हो लेकिन ये दंभ है दंभ दिखावा भगवान ने देखा कि ये ठीक है वाले बोले कितना सुंदर है कितना सुंदर है पर उसने तो अपना मुख खोला श्री कृष्ण को देखकर उनको ही निगल गया श्री कृष्ण भगवान को निगल गया कभी कभी ये दंभ भगवान को भी छिपा लेता है दंभ भी भगवान को छिपा लेता है लेकिन यही उसने गलती की बगुला तब तक शांत तपस्वी की तरह रहता है जब तक उसे मछली नहीं दिखती तभी तक उसकी तपस्या है इसलिए यह दंभ का रूप है तो बदसासुर के रूप में पाखंड मिटा बगुले को कैसे मिटाया भगवान ने कहा भगवान भीतर गए अब तो वह परेशान हो गया भगवान को भीतर न रख पाए भीतर न रोक पाए और सही बात है भगवान भीतर जाएंगे तो दम्भ रहेगा ही नहीं और वही हुआ भगवान जब निकले तो उसकी चोंच पकड़कर ऐसे जो चीर कर दो कर दिया तो यह बकासुर के रूप में दंभ मिटा है दंभ तो पाखंड मिटा दंभ मिटा पाखंड माने धर्म के नाम पर अधर्म दंभ के नाम दंभ का अर्थ है कुछ हैं और कुछ अपने को दिखाने की चेष्टा और एक राक्षस का वध बलराम जी ने किया उसको बोलते हैं धैनु का सुर ये ये गधे के रूप में आया और ये गधा एक विचारा प्राणी है पर वह नासमझी के लिए बहुत प्रसिद्ध है बहुत ही उसकी चर्चा है जब किसी को मूर्ख कहना होता तो मूर्ख नहीं कहते लोग गधा कह देते हैं एक आदमी की आदत थी वो सिर झुका कर चलता था अब सिर झुका कर चले तो स्वाभाविक है किसी ना किसी से टक्कर हो ही जाती थी उसकी और जैसे टकराता खुद था कई लोगों की आदत होती खुद टकराएंगे और दूसरे को दोष देंगे सिर झुका कर चले और सीधे टक्कर हो और सिर उठाकर कहता किसी को भी बड़े गधे हो लोग हंसते थे कि खुद ये ना समझ दूसरों को ना समझ समझता है पर समझदार कुछ नहीं बोलते एक दिन सिर झुकाया जा रहा था तो गधे से ही टक्कर हो गई हम गधे से टक्कर हुई तो सिर उठाकर बोला बड़े और जो देखा कि गधा ही है तो बोला वो आप तो आप ही हो आपसे क्या कहना हम तो तो गधा ना समझी का रूप माना जाता है और ना समझी माने अज्ञान इसका अर्थ है कि बलराम जी के द्वारा अज्ञान का बधुआ धैनु का सुर का हुआ। और अब देखो आप धीरे धीरे भगवान की रास और गोवर्धन लीला की भूमिका बन रही है कैसे कहा कि आप अगर चाहें कि भगवान हमारा भार उठा लें तो अपने जीवन से पहले पाखंड को मिटाना होगा फिर दम्भ को मिटाना होगा और फिर नासमझी को मिटाना होगा तब भगवान आपका भार स्वीकार करेंगे यह इस कथा का रहस्य है पाखंडी होकर नहीं दम्भी होकर नहीं नासमझ होकर नहीं जैसे हैं वैसी सरलता के साथ भगवान से के प्रति समर्पित होना चाहिए अब भगवान की आए दिन ये ललित लीलाएं होती रहती ओ, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं इतनी मधुर हैं सभी ने गाई आओ ये गीत सुनाऊ श्री तुलसीदास जी ने भी श्री कृष्ण लीला का वर्णन किया है शायद आपको ज्ञात होगा मैं याद दिला रहा हूँ रामचरितमानस मानस विनय पत्रिका में तो श्री कृष्ण के नामों का ही प्रयोग तुलसीदास जी ने किया है लेकिन हमारे बाबा श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री कृष्ण लीला गायन के लिए एक स्वतंत्र छोटा सा ग्रंथ ही लिखा है उसका नाम है श्री कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी ने जैसे श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारूणम ऐसे ही गोपाल गोसुत गो, गो, गो बल्लभ ही ऐसे करके बड़ा सुंदर स्तुति दान किया है श्री कृष्ण भगवान का गोप गोसुत बल्लभम और इस पद्य के अंत में लिखा अपहरण तुलसीदास त्रास बिहार वृंदाकाननम वृंदावन में बिहार करने वाले भगवान तुलसीदास का त्रास हरण करने वाले ऐसे लिखा तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ललित लीलाएं लिखी हैं एक लीला की बात सुनो एक दिन मैया यशोदा बोली कन्हैया गऊ चराने जाते हो सो तो सब ठीक है पर इतने बड़े हो गए हो तुम्हारी अभी ये चोरी की आदत नहीं गई है मैया समझा रही छाणो मेरे ललन ललित का ये तुलसीदास जी महाराज का पद है छाणो में रे ललन ललित लरे कन्हैया ये ललकपन छोड़ दो कौन सा ये इसके घर चोरी उसके घर चोरी और ये ये तो ये तो ठीक नहीं है कन्हैया मुस्कुरा मैया मेरी तो आदत है आदत है मैया बोली तो आदत है तो तू सुन एक बात सुन ले क्या आई है काल ही दिखवार लाल तुर तो अरे लाल जी तुम्हें कल देखने वाले आएंगे तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे ब्याह की चर्चा चलाई है कहीं की की बात चलाई मेरे ललन तुम्हारे बाबा ने ब्याह की चर्चा चलाई है और अगर वो देखने वाले आ गए उन्हें पता लगा कि तुम चोरी करते हो तो फिर क्या होगा डरी है सास ससुर चोरी सुनी हंसी है नई दुलहिया सुहाई ललन ललित अब कन्हैया ने जो सुना तो अभी तक तो मुस्कुरा रहे अब बोले माँ ऐसी बात है तो तूने पहले क्यों नहीं बताया छोड़ दी चोरी आज से मैया बोली तो तेरे देखने वाले आएंगे तो तैयार हो तो पहले से क्यों नहीं बता अभी तैयार हो नहला धुला अब मैया ने आज समझाया इतने प्रेम से मान गए जैसे बड़े सरल हों मैया ने स्नान कराया तो नहा लिया पीली झंगुली पहना दी मोर मुकुट धारण करा दिया और पैजनी कर धनी हीरो का हार मैया ने दिठौना भी लगा दिया और कन्हैया बोले मैया से कि मैया तुमने स्नान करा दिया वस्त्राभूषण धारण करा दिए कलेवा भी करा दिया लेकिन बड़ी देर हो गई कल तो नहीं आई अभी क्योंकि मैया ने कहा था ना कल तुझे देखने वाले आएंगे तो कन्हैया बड़े प्रेम से पूछते कि मैया अभी तक कल नहीं आई मैया बोली कल ऐसे थोड़ी आती का कैसे बोले जब सोगे रात होगी और जब सोकर जगोगे तब कल होगी अच्छा जब सोई हो माँ तू यो कही नयन मूंदी रहे पौढ़ कन्हहाई कन्हैया तुरंत आंख बंद करके सो गए और दो क्षण सोए होंगे और तुरंत उठे अंगड़ाई ली जम्हाई ली और बोले मैया मेरी पीली झंगुली दे दे और बोले कि मैया अब तो मैं सोकर जग गया हूं अब तो कल आ गई है अब तो देखने वाले आते ही होंगे उठी कयो मात मोह झंगुली दे मुदित महर लख आतुर ताई बिहसी मात यशोदा मैया मुस्कुराई और मैया को हंसते देखा तो कन्हैया संकोच में पड़ गए मुदित तुलसी प्रभु धाए लगे जननी उड़ जायी छाणो मेरे ललन ललित लड़खाई ये भगवान की लीला एक दिन तो बोले अरे मैया सुन ले बात हमारी जल्दी दी जो ब्याह करा यह कन्हैया ही कह सकते हैं यह उन्हीं की लीला की विशेषता है इसीलिए तो हमारे ब्रज में लोग कहते हैं ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हो में ना है। मैया से बोले मैया सुन ले बात हमारी जल्दी दी जो ब्याह कराए मैया बोली ब्याह कराने की बात तू मुझसे क्यों कह रहा है ये तो मैं सोचूंगी कन्हैया बोले मैया मैं तो तुम्हारी लिए कह रहा हूँ और घर बहु नवेली तू मैया कस रहे अकेली सुनी सुनी लगे हवेली करो सुहावन आंगन अपनो दुलहिन सुघर मंगाए मैया सुन ले बात हमारी जल्दी भी जो ब्याह कराए और मैया एक बात सुन क्या घर सुना सुना लगता है तुझे भी तो अच्छा नहीं लगता होगा और जबी हमारी दुलहिन आवे घर को सारो टहल बजावे सुबह शाम तेरों चरण दबावे मैया मुझे तो तेरी चिंता तो बूढ़ी हो गई है बहु आएगी हमारी तो तेरी चरण सेवा करेगी घर का काम काज करेगी सुख पावे भरपूर काज को बोझ सबे हट जाए मैया सुन ले बात हमारी जल्दी दी जो ब्याह करा मैया मुस्कुराई लेकिन कन्हैया के सामने गंभीरता का अभिनय करते हुए बोली दूंगी ब्याह कराए तनिक तू और बड़ो है जाए थोड़ा और बड़ा हो जा फिर करा दूंगी ब्याह कन्हैया बोले मैया लाला कितना ही बड़ा हो जाए पर मैया को तो छोटा ही लगता है मैं तो बहुत बड़ा हो गया बड़े हो गए प्रमाण है कि तुम बड़े हो गए हो उलझ पड़े मोहन मैया से दे लड़ाए मोह बल भैया से मैं बड़ा हो गया हूं कैसे बलदाऊ भैया से कुश्ती करा के देख ले और किसी भी ग्वालिये से लड़ा कर देख ले मुझे धन सुख मन सुख सब को पटकू तब तू भी पतिया मैया सुन ले बात हमारी जल्दी दी जो ब्याह करा सबको कुश्ती में हरा सकता हूँ जो जीते है सो बड़ा इतने में मैया तो समझाई रही थी कुछ और गोपियों को तो श्री कृष्ण से विनोद करने में बड़ा आनंद आता है गोपिया बोली क्या कह रहा है मैया से ब्याह करा तेरा दर्पण में अपनी शकल देखी है चेहरा देखा है क्या है गोपी बोली इतने में कुछ सखिया आई बोली व्यंग बचन तेरो रंग तेरों कौन बनावे तो है जमाई अब तो कन्हैया को बड़ा गुस्सा आया बोले मुझे काला कह रही है तो क्रोध में बोले उस गोपी से तू कारी तेरो बाबा कारो कारी तेरी माए अरे तू तू स्वयं काली है तेरा बाप काला तेरी माँ काली और हमें काला कहती है और अब तो गोपी जो हंसी तो भों तान कर लई लकुटिया गोपी चली पड़ा अब आगे आगे गोपी पीछे पीछे भो टूढ़ी किए छोटे से कन्हिया अपनी लकुटी लिए अब नंद बाबा छिपकर ये देख रहे थे तो बाबा तुरंत सामने आ गए अरे अरे कन्हिया कन्हया ये, ये ये लकुटी फेक बाबा तुम कहाँ चले जाते हो ये मैया भी कुछ नहीं कहती गोपिया मुझे परेशान करती दी गए थे बाबा नंद बाबा बोले मैं तो तेरी ब्याह की बात पक्की करने गया था सच हाँ। तो गोद में बाबा सच बता ब्याह पक्का हाँ करे आया हम कब परसों परसों क्या कल ही चलेंगे बारात तो कल ही चलेगी तय है बिल्कुल सच ब्याह पक्का बस बाबा की गोद से उछले और आनंद पूर्वक बाबा की गोद से उतर कर भागे गए का? गए शाम जहां खेलत गए। खेलत अब के बीच में ग्वाले कहा अरे कन्हैया कन्हैया अपना कन्हैया कन्हैया बैठ गए कदम वृक्ष के नीचे ऐसे करके और खुद मुस्कुराएं और फिर मन ही मन ऐसे जैसे कोई बात करा उसे हिला ग्वाले बोले क्या बात है गए श्याम ग्वाले बोले अरे सारे सुख को भेद बता रहे अरे कनुआ सुख का रहस्य तो बता सुख का भेद क्या है कन्हैया बोले सुख का विवाह हो रहा है तुम सब तैयार हो जाओ तो तेरा विवाह है हाँ कब कल तैयार हो जाओ बारात में चलना कही बात जैसी की तैसी सुन सब हसे ठाए मैया सुन ले बात हमारी जल्दी दी जो ब्याह कराये अब ग्वाले हसे के सुनो सुनो सुनो इसका विवाह इसका विवाह इतना सा अभी इसके दूध के दांत तो टूटे नहीं इसका विवाह इसकी नाराज हो गए मेरी हंसी उड़ाते हो ग्वाले बोले हसी उड़ाने की बात ही करता है कन्हैया बोले मैं रूठ जाऊंगा ग्वाले बोले रूठ जाओ तो हमको छोड़कर जाओगे कहा कन्हैया बोले अब धमकी मत देना कल तक नहीं जा सकता था पर आज चला जाऊंगा अच्छा तो कहाँ जाओगे तब तो बोले मैं चला जाऊंगा कहां पर बोले अगर हमारी हंसी उड़ाओगे ना तो छोड़ तुम्हारो संग आज से रहू ससुर घर जाए छोड़ तुम्हारो संग आज से रहू ससुर घर जाए मैया सुन ले बात हमारी जल्दी दी जो करा। भक्त संत ने जो ये पद लिखा उन्होंने कहा नारायण जो प्रभु लीला गावे सो जीवन में सब सुख पावे सुख पावे भरपूर को आवा गमन मिट जाए मैया सुन ले बात जल्दी अपर भगवान की ये ललित लीलाएं नित्य नूतन बढ़ती चली जा रही नित्य नित्य यही लीलाएं हो रही हैं और गोपी ग्वाल नंद बाबा सब इसका आनंद ले रहे हैं ब्रह्मा जी तक को कहना पड़ा नित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन आ, आ, आ, आ भगवान श्री कृष्ण की यह लीलाएं देखकर एक दिन की बात सुनो कन्हैया गौचारण के लिए वन में गए वृन्दावनम गोवर्धनम यमुना पुला च ऐसे वर्णन श्रीमदभागवत में है वृंदावन गोवर्धन यमुना के पुल और कदम्ब की छाया करील के कुंज क्या कहना की ये कलधोत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो आठों सिद्धि नवों निधिको सुख नंद की गाय चरा क्या भगवान की ऐसी ललित लीलाए धन्य है वृंदावन धन्य है तो भगवान श्री कृष्ण गए बन में गौचारण के लिए अब कोई कुछ सामग्री लेकर गया कोई कुछ सामग्री लेकर गया अब भगवान ने सबसे छीन छीन कर खाना शुरू किया भगवान की लीला है ही ऐसी सूरदास ये दृश्य देखकर कह वालन के कर छुड़ावत वालन के कर छोड़ावत तिनके मुख को ग्रास तोरी के अपने मुख में नावत ग्वालन के कर और छुड़ावत ग्वालन के कर भगवान ग्वालों से छुड़ा छुड़ा कर खा रहे उनके मुक्का का ग्रास तोड़ के अपने मुख में डाल कोई कुछ लेकर आया था कोई कुछ लेकर भगवान का एक सखा मधुमंगल उससे भी कहा था तुम भी ले आना वो भी ले आया तो उस विचारे गरीब की मैया ने कुछ नहीं कढ़ी बना कर दी अब उसने देखा कि सब तो दही और मक्खन और तरह तरह के व्यंजन लेकर आए हम कढ़ी भगवान को तो उसने छिपा दी कन्हैया बोले सखा से कि, तुम क्या लाए कुछ नहीं कुछ नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ तो नहीं भगवान ने काम छीन कर खा लेंगे जैसे ही हाथ बुढ़ाए उसने सोचा बदनामी होगी कढ़ी दिखाएं इन सबके तो उसने सोचा हम ही पी लें <coughs> कढ़ी से भरा हुआ पात्र जो मुख से लगाया भगवान ने छीना और वो पी तो पीने में और छीनने में घटना यह घटी कि उसके वस्त्रों पर कढ़ी गिर गई कन्हैया बोले तूने परम स्वाद तो लेने ही नहीं दिया तेरी मैया ने कितने प्रेम से भेजा था अरे हम पदार्थ नहीं देखते हम तो प्रेम देखते हैं आंखों में आंसू आ गए मधुमंगल मंगल की अब तो बची नहीं पी गया मैं भगवान बोले कोई बात नहीं सीधे खड़े रहो तुम्हारे कपड़ों पर गिर गई है ना कढ़ी वही खाऊंगा मैं तो मधुमंगल के कपड़े पर पड़ी हुई कढ़ी को जब भगवान ऐसे करने लगे मिलकर चावल और दही और भात का वर्णन है वह जब खाने लगे तो ब्रह्मा जी ने देखा ब्रह्मा जी को लगा यही भगवान है ऐसे ही होते हैं भगवान <laughs> ब्रह्म हो गया क्यों ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं। भगवान की लीला तो मन लगा कर सुननी चाहिए मन लगा कर देखनी चाहिए और अकल लगाई तो रस गया फिर तो परेशानी शुरू अब ब्रह्मा जी को सिर दर्द हुआ अच्छा क्यों उन्हें भी तो अपनी अकल का अभिमान है उन जैसा कारीगर कौन है उनसे बड़ा कोई कारीगर नहीं है देखो सारी दुनिया उन्हीं की बनाई हुई है हम आप जितने शरीरों के आकार दिख रहे हैं सब ब्रह्मा के बनाए हुए हैं पर वाह हरे ब्रह्मा ऐसा अनोखा कारीगर कोई होगा ही नहीं है ही नहीं आज भी जब विज्ञान ने इतनी उन्नति की है नई नई मोटर कारें आ रही हैं बन बनकर लेकिन एक आदमी ने कहा हम कार लेने वाले थे लेकिन अब अगले दो महीने बाद लेंगे तो हमने कहा क्यों बोले जो कार हम लेने वाले थे उसका लेटेस्ट मॉडल आ रहा है। तो हम समझे नहीं लेटेस्ट मॉडल का अर्थ क्या मतलब हमने कहा किसी कार का नाम नहीं बोले कार तो वही है फिर बोले ले लेटेस्ट मॉडल बोले पिछले निर्माण में जो कमी रह गई थी वो इस बार सुधार दिया है तो हमको लगा कि इतनी उन्नति के बाद भी अभी हम ऐसा नहीं कर पाते कि ये कई बार बना दें कार फिर उसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत ना पड़े आज की इस उन्नति के युग में भी परवाह अरे ब्रह्मा जब से ये मनुष्य के शरीर का ढांचा बनाया है आज तक लेटेस्ट मॉडल की जरूरत ही नहीं पड़ी वही चला आ रहा है कोई परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी वही युगों से चला आ रहा है वाह अरे ब्रह्मा क्या कारीगरी है हम एक जगह ऐसी चर्चा कर रहे थे तो एक आदमी बोला कुछ चीजें तो ब्रह्मा जी ने बेकार लगा दी हम का क्या बोले सुनने के लिए छिद्र काफी थे ये कान के ढक